भी रहती है उस बात की कथा को और ये कथा देखते हैं कि अध्यात्म रामायण में ये कथा आती है और अध्यात्म रामायण में जो वार्ता चलती है वो शंकर जी और पार्वती जी के बीच में चलती है अध्यात्म रामायण और वहीं पर इस प्रकार की ये कथा भी आती है कि सीता जी जो है अग्नि में प्रवेश करें <स्थाथ> देखते हैं कि की वाल्मीकि रामायण में और दूसरी जगह जहाँ कहीं कथाएं हैं वहाँ सीता जी के अग्नि प्रवेश की कथा नहीं मिलती है अध्यात्म रामायण मिलती है तो इससे ये पता चलता है कि जो कथा भगवान शंकर जी ने पार्वती पर, जी को सुनाई उसी कथा में ये प्रसंग आता है कि सीता जी जो है आदमी में प्रवेश करती हैं इसलिए तुलसी राशि भी याद दिलाते हैं कि तो देखो ये कथा वहां की है जहाँ शंकर, तो शंकर जी पार्वती को सुनाते हैं आप आदमी की रामायण में ढूंढो मिले तो आपको मत कहना कि वहां नहीं मिले भाई वहां ढूंढो जहाँ शंकर जी सुना रहे कथा इसलिए कहते हैं सुनाथा सुहाई लक्ष्मण गए बनाई जब लेन मूल फल कद शंकर जी बताते हैं देखो एक दिन ऐसा हुआ की जब वो प्रातः सबे उठ करके भगवान राम सीता जी सबने ने स्नान किया और स्नान करने के बाद भगवान राम तो अपने पूजन और संजावंदन में बैठ गए लक्ष्मण जी ने भी अपने पूजन वगैरह किया भगवान के दर्शन किए प्रणाम किया उसके बाद में लक्ष्मण जी का काम ये था तो दोपहर के पहले पहले तक खाने के समय के पहले तक बन में जाकर ढूंढ ढूंढ करके कन्न कर मूल फल इकट्ठे करें ये काम नहीं भी ड्यूटी थी तो लक्ष्मण गए बने ही जब लेन मूल फल मूल फल ये सब पदार्थ वहाँ के बन के थे उनको इकट्ठा करने के लिए घूमने के लिए श्री लक्ष्मण जी गए तब यहाँ पर भगवान राम रह गए सीता जी रह तब तो भगवान राम ने सीता जी से क्या कहा कि जनकतासन बोले कृपा सुखग्रन्द तब तो भगवान राम जो वो सीता जी से इस प्रकार के कहने लगे खास करके भगवान उनसे कहने लगे और कृपा और सुखक भगवान को कहते कृपा निधान भगवान ने कहा सुख कंद आनंद सिंधु भगवान है उन्होंने कहा अब देखो ये सब विशेषण तो सीधा जहाँ भगवान के देते रहते हैं उनके भी कुछ प्रयोजन रहते हैं आप आगे पीछे ध्यान देंगे तो आपको स्वयं पता लग जाएगा। भगवान आनंद सिंधु है और आनंद ही देने वाले हैं अब सीताजी को आगे दुख होने वाला है तो सीता जी जो जिनको भी दुख होने वाला है नकली तो सीता बनाते उनको दुख होता रहे। असली सीता हमको दुख न होने पा इसलिए सुखवृंद भगवान राम जो है वो हो सीताजी से बोलते हैं कि देखो हम ऐसा इंतजाम करते हैं कि तुमको दुख नहीं होगा और कृपा उन्होंने उनके ऊपर कृपा भी की सीताजी के ऊपर कहते हैं देखो इसलिए भगवान के हृदय में कृपा का भाव आया और उनको सीता जी को सुख देने के लिए तो उनको दुख भी न हो उसे बचाने के लिए भी खास करके भगवान राम उनसे इस प्रकार से बोले और बेहसना का एक तात्पर्य तुलसीदास जी और लगाते रहते हैं वो ये है कि भगवान राम जब हंसते हैं तब कुछ न कुछ माया करते हैं ये भी चलता है देखो ये सब रहस्य हैं तुलसीदास जी के अपने तो जब भगवान हंसे तो समझो कोई माया जाल फैलने वाला है माया हास जहाँ विराट का वर्णन मंदोदरी ने भगवान से रावण से किया है कि विराट भगवान कैसे है तो वहां जब उनके विभिन्न अंगों का वर्णन किया है तब ये बताया कि भगवान का जो हंसना है वही उनकी माया है, हैसनाया है तो आप देखो आगे क्या होता है किस निया सुशीला मैं कछ करीला तुम तो पावक मा कर निवासा करू नि सा जब ही राम सब कहा तब पद धरि अलल सनी निज प्रतिबिंबरातता सीता शील रूप सुविनीता लक्ष्म न हुए मरम न जाना था था था था था। जो कछ चरित्रचा भगवाना दस मुख गयो जा मारीचा नाय मात स्वार नमन नीच कै सुखदाई अंकुश धनूरग बिलाई भय दायक खल कैणी जिम अकाल के कुसुम भवानी कर पूजा मारी च तब पूछी बात कवन एक मन व्यग्रहतीय भूता सियामचंद्र की ने के सीता क्या कहा कि सुनो संबोधन के लिए ए सुचीन सीता जी, ए रुचिर सुंदर सीताजी पातिव्र धर्म का पालन करने वाली सीताजी ये भी कहा कि तुम हमारी बहुत प्रिय हो हम तुमसे एक बात कहते हैं उसको सुनो जो कर, मैं कछु कर अब ललित नरलीला अब मैं कुछ मनुष्य करना चाहता नरलीला अब मैं कर ललित नरलीला अब ललित नरलीला लीला अब वैसे तो आगे जितनी लीला होने जा रही है ये सब भयंकर लीला होने जा रही है बड़ा भयंकर होगा हो। जहाँ कहीं होगा का रूप देखने मावेगा लेकिन भगवान कहते हैं मैं थोड़ा ललित लीला करूँगा अब इसमें लीला का लालित्य क्या होगा तब तो इसको देखो तो अब अब इसमें ऐसी जहाँ कहीं तुलसी बातें ले देते हैं तो बस ऐसा ही लगता है जैसे व्यास जी ने जब महाभारत लिखने के लिए गणेश जी को बैठा तब उनसे कहा कि भाई देखो हम महाभारत तो बोलते जाते हैं लेकिन जहाँ जो कुछ हम बोले तो पहले समझ लेना तब लिखना कहीं कहीं व्यास जी ने ऐसी उल्टी उल्टी बातें कठिन कठिन बातें बोल दी कि व्यास जी दिन भर बैठे सोचते ही रहे कलम लिए क्या क्या तो कहीं कहीं बड़ी मुश्किल बात पड़ जाती है निकल जाती है उनके वाणी से ऐसे तुलसीदास जी भी लिखते लिखते लिख गए अब ललित लीला करें अब उनको कहना चाहिए कि अब मैं कुछ भयंकर लीला करने वाला हाँ। तो भाई अर्थ तो लगानी पड़ेगा जैसे गणेश लगाते जैसे अर्थ लगाना पड़ेगा ये ललित लीला क्या इसमें हाँ। तो कवियों ने तो ये बताया कहा देखो कि अलंकार बहुत प्रकार के होते हैं उनमें से एक ललित अलंकार अलंकार होता है कुछ शब्द अलंकार होते हैं कुछ अर्थ अलंकार होते हैं अनुप्रास आदि होते हैं नाना प्रकार के अलंकार होते हैं एक अलंकार नहीं सुना होगा उसका नाम है ललित अलंकार ये ललित अलंकार कौन सा है कहते ललित अलंकार ऐसा है जिसमें कि जो कुछ कहना होता है वो न कह करके उसका प्रतिबिंब बोलते हैं परिछाही उसकी बोलते हैं उसको कहते हैं ललित अलकार तो आप यहाँ पर जो है ये है भगवान जो है सीता जी की परछाई तय करने वाले हैं, बनाने के लिए इसलिए कुछ प्रसंग को लेकर के कहते हैं कि मैं ललित लीला कुछ करना चाहता हूँ तो दलित अलंकार हमें जा रहा है ये तो कलियों की बात है वैसे ललित के माने ये भी आप देखेंगे कि अब भगवान उसके रामण को तो युद्ध को सब होता है लेकिन उसके पीछे लालित्य क्या है कि सीता जी के हरण होने पर जो भगवान रोते इत्यादि हैं वो सब उनकी ललित जीला है सीता जी के लिए योग दुख से दुखी होना और फिर उसको भागे करना सब ये सब उनकी ललित लीला है उसको तो उसको ध्यान दे समझे तो कहते हैं मैं कछु करब ललित नवलीला भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं ललित लीला कुछ करूंगा तुम पावक मा करो, करो निवासा अब तुम तो ऐसा करो कि अग्नि में तुम वास करो तुम पावक माँ करो निवासा गौलग करो निषाचर नासा जब तक तो मैं निशाचरों का बध करूँ तब तक तुम अग्नि में बास करो जब ही राम जब ही राम सब कहा बखानी ये सब बातें जब समझा करके बखान के मने हैं तुलसीदास कहते हैं, हमने तो संक्षर कह दिया भगवान राम ने सीता जी को खूब समझाया तो सीता जी को समझ में जब बात आ गई तब प्रभु पद धरी ही अनल समानी तब सीता जी ने भगवान को प्रणाम किया और उनको अपने हृदय में धारण करके सीताजी जो है वो अग्नि में प्रवेश कर समान और फिर तो क्या क्या हुआ कि निज प्रतिबिंब रातिबिंब वहां छोड़ दिया बिंब रूप जो सीता थी वो तो भगवान राम तो में प्रवेश कर गई तो अग्नि में प्रवेश कर गई और जो उसके स्थान पर एक प्रतिबिंबित सीता रिफ्लेक्टेड उसी प्रकार की प्रतिमा रूप एक दूसरी डुप्लीकेट करना चाहिए आजकल एक डुप्लीकेट सीता वहां पर एक वहां पर रह गई प्रतिबिंब राज कहा सीता तैसे ही सील रूप सुविनीता और इन डुप्लीकेट सीता ने भी क्या कहा कि वैसा ही सील वैसा ही रूप वैसा ही उनकी विनम्रता ये जो सीता जी में जो गुण थे उन विशिष्ट गुणों का यहाँ स्मरण दिला देते हैं सीता जी का विशेष गुण बड़ी सुविनीत थी विनम्रता सीताजी का विशेष गुण माने वैसे तो अपने शास्त्रों में जिन गुणों का यहाँ वर्णन किया गया है ये गुण तो स्त्रियों के विशेष गुण है पुरुषों में विनम्रता न हो तो एक दूसरी बात है लेकिन स्त्रियों के लिए तो विनम्रता प्रधान गोण है वो उनमें तो होना ही चाहिए अगर इस स्त्री में विनम्रता न हुई तो उनका जो स्त्री धर्म और स्त्रीत्व तो जो है वो हो वो संकट में पड़ता है उसी में बाधा पड़ती है इसलिए उनको तो विनम्र होना तो उनका पहला धर्म है और दूसरा उसी के साथ जो विनम्रता है उसके साथ साथ शील भी है शील संकोच विनम्रता ये सब गुण जो है और रूप विधान तो सीताजी थी तो वैसे, जी का वैसे, जी वैसे ही जैसे ही रूप पहले जी का श्री सीता जहाँ वैसे डुप्लीकेट सीता आचरण में व्यवहार में वैसे ही सुशील उसी प्रकार से शीलवानी ये शब्द हैं वही भाव संपन्न गुण सम्पन्न सीताजी डुप्लीकेट सीता बन गई इस प्रकार ये हो गया अब इसके संबंध में थोड़ा सा जहां इस प्रकार की बात आ गई तो अब देखो किसी वैज्ञानिक बुद्धि वाले व्यक्ति को ये बताओ कि सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई तो वो पूछेगा कि जब प्रवेश की तो जली कि नहीं जली आ? तो उसको बताना पड़ेगा कि वो जली नहीं सीता जी अग्नि में तो प्रवेश कर गई लेकिन जली नहीं तो जली नहीं तो इसके माने अग्नि आखिरकार बुझी होगी सीता जी पर जैसी जैसे रह गई होगी गए जली नहीं तो कैसे प्रवेश किया होगा कहिए नहीं नहीं सीता जी अग्नि में प्रवेश किए जल गए अगर सीता जी फिर जल गई उस अग्नि में प्रवेश करके तो फिर वह पद्मिंब काश बैठ गया और फिर जब उसमें से जब अग्नि की साक्षी देकर के सीताजी को अग्नि में से फिर निकाला गया तो फिर निकल कैसे आई ये सब कहा ये जो है अति अतिवैज्ञानिक बातें हैं भौतिक है? आत, बात है। एक तो भौतिक होता है माने सीक्रेट मेटाफिजिकल सीक्रेट ये फिजिकल बात नहीं है तो ये अर्थ लगाना पड़ेगा ये लगाना पड़ेगा कि फिर इसमें क्या हुआ ये मेटाफिजिकल किस प्रकार से है इसका क्या रहस्य हैं? तो कहते हैं इसका रहस्य है, इस प्रकार से है कि देखो जैसा भी थोड़ा सा पहले किया था कि भगवान राम पर ब्रह्म परमात्मा अनादिरं से शक्ति है अपनी सत्ता से विद्यमान है और उनकी माया शक्ति भी उनसे अभिन्न है जैसे किसी की कोई शक्ति उससे अभिन्न होती है अलग नहीं हो सकती इसी प्रकार जैसे जल की ही तरंगाइश होना शक्ति है तो वो तरंगाइथ होने की शक्ति जल से अलग नहीं हो सकती तरंग उत्पन्न होगी तो जल में ही रहेगी जल में ही प्रवेश करेगी जल पर ही आश्रित रहेगी तरंगायित होने की शक्ति जल से अलग निकाल करके आप रखना चाहो तो उन्हें हो सकती किसी वैज्ञानिक से भी पूछ लो वो इसी प्रकार से होगा ऐसे करके परम परमात्मा तो आधारभूत तत्व तो है आदि तत्व तो है और यह नाम रूपात्मक जितनी भी सृष्टि है विस्तार है ये समाया है और यह सब उसी परमात्मा पर ही तो से अलग हो नहीं सकती आपके रूपों का लक्षण ये है कि ये रूप उत्पन्न भी होते हैं और नष्ट भी होते हैं बनते रहते हैं बिगड़ते रहते हैं बनते रहते हैं बिगड़ते रहते हैं अब देखो जैसे कि मान लो कोई एक संगीतकार है गाने वाला व्यक्ति है तो उसमें गाने की शक्ति है तो अब उस व्यक्ति में दो चीजें हैं एक तो व्यक्ति है और एक उसके अंदर संगीत है हुँ? लेकिन उस व्यक्ति के हृदय से संगीत निकाल कर अगर कोई चुरा ले जा रहा उसमें तो क्या हो दूसरे दिन वो व्यक्ति संगीत संगीतक रही नहीं जाएगा आ? लेकिन किसी का हाथ तक जितनी चोरिया हुई किसी संगीतक का कोई संगीत चोरी करके ले गया उसके बाद में दिन उठेगा क्या करें हमारा तो संगीत ही नहीं सकते आ? इसी तरह से ये जो सीता जी है वो भगवान राम की शक्ति है तो अब रावण आगे चुरा ले जाए तो, तो आप स्वयं कहने लगोगे की इनकी शक्ति कैसी थी जो चुरा ले गया हो तो, तो गर्व हो जाएगा वह तो किसी की शक्ति तो चोरी हो ही नहीं सकती इसलिए भगवान राम और सीता जी जो है वो हो दोनों अभिन्न हैं तो अब अभी तक भिन्न भिन्न करके कैसे हैं अब जब अवतार लेकर के लीला कर रहे हैं तो ये कहीं ने दो रूप धारण किए हुए हैं एक भगवान राम और एक सीता जी तो अन्य लोगों को दिखाई देने वाले लोगों जो भगवान राम और सीता दो दो करके दिखते हैं कहियत भिन्न देखने में भिन्न भिन्न लगते हैं लेकिन है वो एक ही और अब देखो आध्यात्मिक रूप से शंकराचार्य जी की तरफ ध्यान दो तो आत्मबोध ग्रंथ में कहते हैं कि सीता जी शांति है वहां पर रूपक उन्होंने बताए हैं आत्मबोध बहुत लोगों ने पढ़ा है तो याद आ जाएगा उनको कि सीता जी जो है शांति रूप हैं और रावण शांति को उठा ले चुरा ले जाता है तो अब ये शांति जो है अब शांति दो प्रकार की एक शांति तो परमात्मा की आत्मा की शांति है और एक शांति मन की शांति है अब इन दोनों शांतियों में क्या अंतर है आत्मा की शांति तो आत्मा से परमात्मा से अभिन्न है वो वो कभी भी वो शांति ना उत्पन्न हुई है ना नष्ट हुई है ना बनती है ना बिगड़ती है ना आती है ना जाती है अविनाशी शक्ति है शांति है वो तो परमात्मा की शांति है शाश्वत तो शांत स्वरूप परमात्मा है लेकिन वही परमात्मा जो हृदय में प्रतिबिंबित होता है चिदाभा उत्पन्न होता है तो मन में जो शांति होती है तो कभी शांति होती है कभी शांत नहीं होती है और ये मन की शांति हरण हो सकती है, है? अब देखो लोग कभी कभी कहते क्या बताऊं अब तो आजकल तो हमारी शांति ही हरण हो गई तब शांति जितनी जब शांति हरण होगी तब आत्मा की परमात्मा की शांति हरण नहीं हो सकती वो व्यक्तियों के अंताचरण में मन में बुद्धि में जो शांति है उसी का हरण होगा और हरण कौन करता है इस शांति को ये हरण करता है मोहरूपी निशाक्षक जब व्यक्ति को संसार में कहीं किसी वस्तु से व्यक्ति से कहीं किसी से जब उसको मोह होता है आसक्ति होती है अज्ञान होता है तब कोई ना कोई घटना घटती है उसकी शांति हरण हो जाती है अब रावण आएगा और शांति का हरण करेगा तो कौन सी शांति का हरण करेगा जो प्रतिबिंबित शांत है उसी को हरण करेगा और हम लोगों की जगह प्रतिबिंबित शांति भी बड़ी वैल्यूबिल है अगर वो हरण हो जाए तो हमारी क्या दशा होती है य आय आय आय करते हैं हम लोग उस शांति को फिर प्राप्त करना चाहते हैं रोने पीटने लगते हैं शांति हमारी हरण हो गई आ? तो अब शांति को फिर लाने का उपाय क्या है अब इस शांति को पुनः स्थापित करने का उपाय ये है कि इस शांति को जो हरण कर लिया जाए पहले उसको मारो तभी शांति लौट करके आओ अब वो मारे कौन उसे तो उसे मारने के लिए भगवान का स्मरण करो भगवान की पूजा करो आराधना करो उसका आह्वान करो जब परमात्मा हमारे हृदय में आवे और मोह दूर हो अविद्या ज्ञान दूर हो और जब वो आसक्तियां संसार की वो नष्ट हो तो फिर हमारी मानसिक शांति लौट करके वापस आमारी आध्यात्मिक विकास क्या करना है आध्यात्मिक साधना क्या है आध्यात्मिक साधना यही है कि हमारी मानसिक शांति हमारे हृदय में बैठे हुए निशाचारण कर ले गए हैं उस शांति को हम फिर प्राप्त करें हमें अपने आत्मा की शांति फिर प्राप्त नहीं कर देंगे आत्मा की शांति तो हमारी निर्बाध रूप से अक्षुण विद्यमान अवतल छोटी नहीं हमें जो परेशानी है वो केवल हमारे अंतःकरण की शांति के हरण हो जाने की है उसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हे भगवान हमारे हृदय आओ हे भगवान हमारे ऊपर कृपा करो इन असरों को जो काम करो लोग वो असुर इत्यादि बैठे हुए हैं इनको मारो ये हमारी शांति को खाए जा रहे हैं नष्ट कर दिए हैं इनको बचाओ तो बस भगवान आकर के जहाँ उन्होंने हमारे हृदय में इन साक्षरों को मारा तहा हमारी शांति लौट करके फिर आ ये ये थोड़ी सी पंक्तियों में यहाँ जो इतना बता दिया है तो आगे चल करके सीता हरण की जितनी भी कथा है उस सब कथा का आध्यात्मिक रहस्य की कुंजी यही है इसी दृष्टि से आगे सारी कथा आप सुनो बार बार न बतानी पड़े आप लेना जहाँ कहीं इस प्रकार की बात आवे तो आप स्वयं देख लेना प्रवेश कर गई अग्नि में और अग्नि क्या आए है वैसे तो सवर्ण रूप में लोग बात ये बता देते हैं कि देखो परमात्मा के अनेक रूप है लौकिक रूप में अग्नि भी परमात्मा का ही एक रूप है ये यज्ञ करने वाले लोग अग्नि में जो आहुतियां देते हैं वो सब आहुतियां देवताओं को परमात्मा को भगवान को सब प्राप्त होती है इसलिए अग्नि को भी भगवान का ही रूप समझना चाहिए इसलिए भगवान में ही सीता जी अग्नि में क्या प्रवेश कर गई भगवान में ही प्रवेश कर गई लेकिन फिर भी आप कहो तो कि हमारे गले में ये बात नहीं उतरती की ये जिस अग्नि में आहुतियां दी जाती है उसमें सीता जी प्रवेश कर रही होगी तो हमारी बात नहीं समझ में आती है तो फिर और समझ हमारे साथ ये कहते हैं आध्यात्मिक दृश्य से कि जो परमात्म ज्ञान है वो ज्ञान ही अग्नि है ज्ञान ज्ञानाग्नि करते तथा अपने ज्ञान की अग्नि को परमात्म ज्ञान के ज्ञान को भी अग्नि कहा गया तो सीता जी जो है वो परमात्मा की शक्ति हैं और उसी परमात्मा की ज्ञान अग्नि में ही प्रवेश करके परमात्मा के साथ एकीकृत हो गई और इधर जो है वो हो में वो सीता जी जो है वो प्रतिबिंबित होकर के उत्पन्न बस ऐसे करके देख दे तो उसके बाद फिर ये कहते हैं कि लक्ष्मण जी तो फल लेकर ले ले तो तो के फिर आ गए कन्दमून फल लेकर के जब लेकर के आ गए तो लक्ष्मण जी को कोई शंका नहीं हो कि आज क्या हो गया ये जी आज डुप्लीकेट है लक्ष्मण जी नहीं रिकोगनाइज कर पाए ये सीताजी तो डुप्लीकेट है और अगर लक्ष्मण जी जान जाते कि सीता जी दुख्ती के गड़ी बैठ जाते हैं अब देखो ये दोनों एक से एक रात से हैं है रावण भी जितना अपना निश्चय करता है तो रात में लेट करके कर रजाई के भीतर निश्चय करता है जिससे कोई दूसरा देखने ले जान न जाए कि हमारे मन में क्या योजना बन रही है और भगवान राम भी रावण से निपटने के लिए जो कुछ करते हैं वो भी लक्ष्मण भी जितना हो कोई तब ये बात तो न रामा का रास कोई जान पाया और न राम का कोई रास जान पाया जान पाए तो एक शंकर जी जान, जान पाया जो कथा सुना रहे कोई नहीं जान पाया लक्ष्मण हो ये हमारा मैंने जाना जो कुछ चढ़कर चाह भगवान भगवान ने जो ये चरकर किया दोनों से कोई नहीं जान पाया दसमुख गए हो जहा हमारी चाह बस पहुंच जाओ दसमुख गए हो पहले तो हवाई जहाज इतनी दिन तक उड़ता रहा अभी अब दिन देर पहुंच गया वहां जान मारी वहां रामन पहुंच गया दसमुख जान मारी अब आप देखेंगे कि रावण रावण नहीं है दसमुख ये जब तुलसीदास जी जब इसका वर्णन करते हैं दसमुख कर है। जिससे सुनते सुनते दसमुख दसमुख सुनते सुनते पाठकों के मन में रावण की प्रचंडता का आभाष होने लगे अरे बड़ा शक्तिशाली है मनुष्यों के तो एक एक होते हैं इसके दंडो से ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं इसलिए उसकी शक्ति का उसकी प्रचंडता का ज्ञान कराने के लिए दसमुख दसमुख बोले दस आनंद दसमुख बोलते रहते दसमुख गए जहां मारी छा जहां मारी पहुंचा रावण ना। और ना माथ स्वरत रत्नी छा और उसने क्या किया के? मात उसने जाकर के नाय माथ उसने रावण जाकर के मारीच को सिर झुका करके प्रणाम किया शंकर जी उसको विशेषण क्या देते हैं कहते हैं कि स्वार्थर देखो जब कोई व्यक्ति अपना स्वार्थ सिद्ध करने को होता है तब ऐसी ही निचता पर आता है जैसे रावण ने किया अगर वो संसारी व्यक्ति के क्यों व्यक्तियों की कथा रावण रावण से मिलती जुलती जो रावण की जो बातें बताएंगे जो चरित्र उसका रावण का बताएंगे यही चरित्र संसार के नीचे व्यक्तियों का होता है जब किसी का कोई काम अटकता है हाँ? तो आप देखेंगे कि जिसके पास गए उसके पास जाकर के उसके बीस बार पैर पहले रास्ता में चलते है, नमस्कार भी नहीं करते जब काम अटक गया तब उसके पास जाकर के बार बार तीन बार हाथ लगा करके सिर धर अब वो व्यक्ति भी समझ जाता है जा आज कोई प्रण लगता है इनका कोई काम अटका इसलिए आया इसलिए पैर रस्ते में तो नमस्कार भी नहीं करते थे तो ऐसे ही ये रावण ऐसे ही संसारी स्वभाव प्रकार का हाँ? जब काम परे कछु और है और काम सरे कछु और काम परे कछु और है माने जब काम पड़ा तब कैसे तुम सब कुछ हमारे हो तुम्हारी शरण में है तुम्हारे बिना कैसे बनेगा हाथ जोड़ना है पाँच जोड़ना और जब काम बन गया तब काम सरे कछु काम सरे मन पूरा हुआ काम सरे कछु और अब क्या अरे तुम्हें कौन गिनता है तुम कैसे तुमसे क्या लेना था देखो तो ये, ये संसारी नीच व्यक्तियों का स्वभाव उस प्रकार का उसका है उसका वर्णन करते हैं तो ही करके ये कहते हैं कि देखो स्वार्थरत नीचा अपने स्वार्थ के कारण से ये नीच स्वभाव करामो जाकर के उसको से झुका करके प्रणाम करता है उनको और आप देखो नीत का वचन सुना देते हैं तुलसीदास तो ने नीति के जो श्लोक थे बहुत से उनका सबका ट्रांसलेशन किया यहाँ देखो उनकी भाषा में तुलसीदास की भाषा में ये कोई तुलसीदास की अपनी बात नहीं है सब के वचन बहुत संस्कृत में बहुत प्राचीन प्रसिद्ध नीतकार गौर से हो हैं उन्होंने नीति के ऊपर श्लोक लिखे जैसे भरखरी शतक में 100 नीत के ही श्लोक हैं। वो नीति शतक कहलाती है भरखरी ने तीन ग्रंथ लिखे तीनों मिलाकर के एक है नीत शतक सज्ञात शतक वैराज्य शतक तो सौ सौ श्लोक उन्होंने तीन बातों ऊपर लिखे तो नीति के ऊपर भी लिखे उन्होंने तो ऐसे करके देखते हैं उसमें जो ये है ये बड़े अच्छे रचनाएं हैं तीनों रचनाएं जो हैं बर्खरी की ये पढ़ने लायक है अवेलेबल है मार्केट में सब प्रकाशित होती रहती हैं संस्कृत साहित्य में बर्खरी के ये तीन ग्रंथ जो है बड़े महत्वपूर्ण तो उसमें कहते हैं कि नमन नीच का अति दुखदायी ये नीच के वचन है कहते है कि नीचे व्यक्ति जब नमन के मान विनम्रता दिखाता है नीचे व्यक्ति तो इसका दुख देने के लिए होता है जब किसी दूसरे व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाने होती है कष्ट पहुंचाना होता है तब तो नीचे व्यक्ति उसके सामने विनम्रता दिखाते हैं उसके सामने झुकते हैं नमन नीच के अति दुखदायी जिम अंकुश धन उरग बिलाई उदाहरण देते हैं देखो इस से जैसे अंकुश हो जैसे धनुष हो उग मान सर्प जैसे सर्फ हो बिलाई जैसे बिल्ली हो ये सब देखो ये सब झुकते हैं झुकते हैं जैसे अंकुश है अंकुश जैसे कि हाथी जिससे कि चलाया जाता है हाथी अंकुश उसके हाथ में महाव के हाथ में होता है अंकुश टेढ़ा होता है वो टेढ़े अंकुश से वो हाथी को अपने बस में किए रहता है तो अंकुश अंकुश का झुका होना टेढ़ा होना ये भी जो उसके लिए जो है वो हाथी के लिए दुखदाई है दूसरे को पूरा पहुंचाने वाला है इसको और धनुष अब धनुष भी जब झुकता है तो क्या होता है धनुष वैसे सीधा है जब जब डोरी उसकी खींची गई तो जितने ही धनुष झुकेगा उतने तो ही तो तो तो तो तो ज्यादा उसमें बाढ़ में उसकी शक्ति आएगी और बाढ़ जाकर दूसरे व्यक्ति को लगेगा जाकर के तो धनुष का झुकना भी आघात करने के लिए मारने के लिए है ऐसी उड़ग उड़ग के माने उड़क के माने छाती और गांव चलने वाला जो पेड़ के बल रेंगता है उसको उड़क देते हैं माने सर्प सर्क के कोई होते नहीं पेट के भला रेंगता है तो वो सर्व जब जो है वो हो, जब सर्व को काटना होता है वैसे फर आप ऊपर उठाए हो तो समझ लो कि फन ऊपर उठाए होगा तो, तो काटेंगे जब काटना होगा तो अपने जब फन को जमीन में चिपका देगा और लपट करके फिर एकदम से काट लेगा अब जिसने की सब को काटते हो कोई देखा हो तो जानता होगा कि देखो सब कैसे काटता है ऐसे करके बिल्ली को बिल्ली को तो देखा होगा लोगों ने बिल्ली चूहा को पकड़ती है तो कैसे पकड़ती है बिल्ली जब चूहे को पकड़ना होती है तो बिल्ली चुपचाप ऐसे करके जमीन में छपक के बैठ जाएगी और मुंह भी ऐसी जमीन में लगा लेगी और जब देखेगा चूहा एंटा हुआ एकदम से टूट पड़ेगा चुहे को पकड़ लिए ये सब झुकते हैं चारों जगह झुकते हैं और झुकते हैं और उसके बाद में दूसरे को कष्ट देते हैं रावण भी इसी प्रकार जाकर के मारी सामने झुका झुकने के माने मारी का अंत का समय आ गया समय मराम जीवन अंकों से धनवर और ये चार चारों धारण भी हैं अब बहुत नहीं करते इन चारों उदाहरणों को आप देखना रावण में चारों घटित होते चारों प्रकार की दुष्टता रावण के, के चरित्र में आपको देखने को मिलेगी चार प्रकार के हैं ये ये चारों एक समान बेको नहीं है थोड़ा थोड़ा अंतर चारों ने भय दायक खल क्रिय वाणी एक ही कहते हैं कि खलकह प्रिय वाणी दुष्ट व्यक्ति यदि प्रिय बोले दुष्ट व्यक्तियों को क्या सवार गाली गल करना लड़ाई झगड़ा करना और अगर कोई कोई दुष्ट व्यक्ति बड़ा प्रिय वचन बोलने लगे विनम्रता से बहुत बोलने लगे तो समझो कि को कोई सावधान हो जा भय डर की बात कुछ आ गई तो भय गायक खल कह प्रिय वाणी जिम अकाल के कुसुंभ वाणी अब देखो एक नया आपने सुना होगा ये देखो भगवानी माने पार्वती जी शंकर जी कथा चल रही है शंकर जी उनसे कह रहे हैं कि हे पार्वती जैसे कि अकाल के कुसुम है अगर फूल जो फूल फूलने का ऋतु होती है उस ऋतु में फूल फूलते हैं तरह तरह के फूल हैं और अलग, अलग अलग अपनी अपनी ऋतुओं में फूलते हैं अगर कोई फूल सर्दियों में फूलने वाला बरसात में फूल जाए गर्मी में फूल जाए तो बस आप समझ लो क्या है अब इसके माने अकाल पड़ने वाला अकाश की सूचना है ये मत समझो कि देखो कितना अच्छा हुआ ये जब सर्दियों में फूल खिलता था और बरसात में फूल खिलता था हाथ का लू लब ये फूल खिल रहा है देखो मेरे बगीचे